अनंत से साउथ अब देखेंगे काम किसे कहते हैं तो भाष्यकार बताते हैं हम अन्य क्रम से पढ़ते हैं भाष्य को देखेंगे अनुभूत सुख हेतु इस गोचर प्राप्त व स्मरमाणे या गधी कृष्णा सा काम चले कामा लिखा ना आरम्भ में जी। तो एक कामा शब्द का व्याख्यान चल रहा है इसलिए पहले कामा लिखा है काम किसे कहते हैं देखिए अनभूत सुख हेतु तो अनुभो किए हुए सुख के कारण में अनभो किया हुआ क्या सुख का कारण तो सुख का कारण कौन अनुकूल विषय सुख का कारण कौन और कैसा अनुभूत जिसका अनुभव हो चुका है जिसका अनुभव हो चुका है जैसे किसी को मिठाई खाने से सुख मिलता है मिठाई जो खा चुका है तो सुख का क्या हो मिठाई <wheels restorat> और मिठाई कोई खा चुका है तो सुख का हेतु मिठाई उसकी अनुभूत हो गई ना अनुभूत हो गई ना तो अनुभव किया हुआ सुख का हेतु कौन इष्ट विषय अनुभूत सुख हेतु इष्टे विषय अनुभव किया हुआ सुख का हेतु इष्ट विषय इस विषय करते अभीष्ट इष्ट का कहते हैं अभीष्ट जिस विषय को हम चाहते हैं उस विषय को क्या कहते हैं इष्ट विषय इष्ट विषय या अनुकूल विषय तो सुख का हेतु जो विषय होगा वो इस विषय होगा होगा? इस विषय होगा हाँ और कैसा लेना है इस विषय अनुभूत अनुभव किए हुए सुख के हेतु इस अनुभव किया हुआ सुख का हेतु इस विषय इंद्री से दीख जाने पर इंद्री गोचर उत्तर प्राप्त होकर इंद्री का विषय हो जाने पर या तो यह चक्षु इंद्री से दीख जाने पर चक्षु इंद्री से दिखाई देने पर चक्षु इंद्री से कौन दिखाई देने पर चक्षु इंद्री से दिखाई देने पर यदि कोई अनुकूल विषय इंद्री से दिखाई दे ऐसा अनुकूल विषय जिसका हम पहले उपयोग कर चुके हैं जिसका पहले अनुभव कर चुके हैं तो उसको पाने की चिष्मा होती है ना न आ, तो वही बताते है अनुभव किए हुए सुख के हेतु इस विषय को चक्सु ऐसी बीत जाने पर अथवा कान से सुनाई देने पर विमान है ना सुनाई दिया कोई अनुकूल विषय आपको सुनने में आगेगा कान से सुनाई देने पर हुआ माने अथवा स्मरण आने पर किसका स्मरण आने पर उसी इष्ट विषय का क्या इस विषय आंख से दिखाई दे कान से सुनाई गए अथवा उसकी आज्ञा लगाएंगे अनुभव किए हुए सुख के हेतु इस विषय अनुभव किया हुआ सुख का हेतु इस विषय आँख से दिखाई देने पर काम की सुनाई देने पर वह स्मरण अथवा स्मरण होने पर गर्बी का जो उस विषय को पाने की तृष्णा होती है वह तृष्णा काम कहलाती है उस तृष्णा का क्या नाम है काम कोई अनुभव किया हुआ आप सुख का हेतु अनुकूल विषय आंख से दिखाई दे तो क्या हो जाएगी उसको पाने की तृष्णा तो वही हो जाएगा काम प्रकार अनुभव किया हुआ सुख का हेतु अनुकूल सुन लिया तो भी पाने की तृष्णा होगी गई अथवा उसकी याद आ जाए तो भी क्या होती है पाने की तृष्णा होती है उसे क्या कहते हैं काम तो काम समय तृष्णा का हुआ है लग गया हाँ उसे काम कहते हैं हाँ कृष्णा को काम का है ना है? जो तृष्णा जो उसको पाने के लिए तृष्णा होती है गर्दी का तृष्णा जो उस अनुकूल विषय को पाने के लिए तृष्णा होती है वह तृष्णा काम कहलाती है वह तृष्णा काम कहलाती है इस, इस में काम भी तृष्णा का बात है लग जाएगा ये काम हो गया ना अक्रूर विषय कैसे हैं तो अच्छा किया इन्होंने चाहे विषय दिखाई दे या सुनाई दे याद आ जाए तो भी खाने की इच्छा हो जाती है अब देखेंगे क्रोधा क्या क्या क्रोधा क्रोध बताते हैं आत्मना दुख स्वु स्वु। अपने दुख अपने प्रतिकूल के हेतुओं के दिखाई देने पर दुख का हेतु कभी अनुकूल होता है जैसे सर्प से क्या होता है दुख तो दुख का हेतु कौन हो गया सर्प तो जो दुख का हेतु होता है वो कैसा होता है अपने प्रतिकूल आत्मना प्रतिकूल अपने प्रतिकूल दुख के हेतु के दिखाई देने का अपने प्रतिकूल दुख का हेतु दिखाई देने पर आंख से दिखाई देने पर और सुनाई देने पर कोई बोले वहां सर पे है सिंह है तो भी तो दिखाई देने पर सुनाई देने पर वह स्मरमा अथवा इस्मरण होने पर अथवा इस्मरण होने पर जो यू द्वेषा जो दुख के हेतु से द्वेष होता है जो दुख के हेतु से द्वेष होता है उसे क्रोध कहते है ध्यान देंगे ऊपर की पंक्ति में वहाँ भी सूर्य माणे स्मर माणे था और वहाँ पर इंद्री गोचर प्राप्त था और यहाँ पर क्या दृश्य माने है नश्य माने सुख क्या से? दिखाई देने पर तो वहाँ भी इंद्री गोचर प्राप्त करते क्या है कि इंद्री से दिखाई देने पर या चक्षु से दिखाई देने पर हाँ चक्सु से दृश्यमान होने पर और यहाँ भी उसी को लेना जो अनभते था ना वहाँ अनभते सुख है तो यहाँ क्या है पर लेना अनभते सुख है क्या अनुभूत हाँ अनलो हुआ दुख का हेतु लेना है अनवो हुआ दुख का हेतु प्रतिकूल विषय क्या अनुभव हुआ दुख का हेतु हाँ अनलो हुआ दुख का हेतु अपने प्रतिकूल विषय अनलोक हुआ दुख का हेतु अपना प्रतिकूल विषय दिखाई देने पर सुनाई देने पर अथवा स्मरण होने पर जो उससे द्वेष होता है या जो प्रतिकूल विषय ऐसी द्वेष होता है उस देश को क्रोध कहते हैं उसको क्या कहते हैं अच्छा जो प्रतिकूल हाँ अनुभेश का अध्ययन करके यहाँ लगा सकते हैं आप अनुभव किया हुआ अपने अनुभव किया हुआ अपने प्रतिकूल दुख के हेतु दिखाई देने पर अनुभव किया हुआ अपने प्रतिकूल दुख का हेतु दिखाई देने पर सुनाई देने पर अथवा स्मरण आने पर जो उसके द्वेष होता है उसे क्रोध कहते हैं वह क्रोध कहलाता है क्रोधा ऊपर लिखा है ना क्रोधा का व्याख्यान चल रहा है काम क्रोधो काम उद्भव यश से सह काम क्रोध उद्भवो वेगा हा। तो उसे लेना काम क्रोध हो और उस उद्भव का उत्पादक काम क्रोध उत्पादक हैं जिस वेग के क्या वेगा काम क्रोध उद्भवा उस वेग को कहते हैं काम क्रोध उद्भव तो वेग के उत्पादक कौन है काम क्रोध उद्भव काम से वेग होता है और क्रोध से भी क्या होता है वेग होता है तो काम क्रोध उत्पादक हैं जिस वेग के हुआ वेग काम क्रोध उद्भव वेग वे कहलाता है अब बताते हैं इसको कि काम उद्भव व्यक्त क्या है और क्रोधोद्भव व्यक्त क्या है तो रोमांचन रोमांचन का मतलब रोमांच होना रोमांच होना यह शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं तो रोमांच होना श्रेष्ठ नेत्र बनन की नेत्र और नेत्र और मुख फूल जाना नेत्र और मुख फूल जाना क्या कह सकते हैं इसको नेत्रों का प्रफुल्लित होना भी कह सकते हैं नेत्र और मुख का प्रफुल्लित होना आदि चिन्हों वाला आदि चिन्हो वाला चिन्हो वाला कौन कामो वेग काम से होने वाला वेग और ये क्या है रूपा, का अंताकरण रूप अंताकरण का क्षोभ रूप दोबारा लगाना तो काम क्रोध क्रोधोद्भवेगा ये तो बता दिया अब इसको काम उद्भव वेग को अलग से बताते हैं यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए काम क्रोधोद्धवेगा के बाद विराम होना चाहिए काम क्रोध हो गएगा यहाँ विराम बनाइए अब देखेंगे रोमांचन कार्य क्या है रोमांच होना नेत्र और मुख आदि का प्रफुल्लित होना क्या रोमांच होना नेत्र और मुख आदि का प्रफुल्लित होना आदि चिन्हों वाला प्रफुल्लित होना आदि चिन्हों वाला अंताकरण का क्षोभ रूप काम से उत्पन्न होने वाला भेद होता है ठीक है तो ये काम कामोदेग ये क्या है अंतरकरण का है चिन्ह क्या है रोमांच होना है रोमांच होना नेत्र प्रफुल्लित होना ये उसके चिन्ह अच्छा। देना और ये क्रोधोद्भव वेग को बताते हैं आगे गात्र प्रकम्प की शरीर का कंपन पसीना शरीर का शरीर का काफना पसीना आना और संदे ओष्ट पुट पुट ये दो है ना इसे ओष्ट कहते हैं कि ओटो को चबाना ओठों को चबाना रक्त नेत्र कि नेत्र आदि चिन्हों वाला क्रोधोद्भवेग होता है तो क्रोध से होने वाले देख के ये चिन्ह है ये लिंग है क्या चिन्ह है गात प्रकम्प शरीर का कंपन पसीना आना और ओठों को चबाना रक्त नेत्र की नेत्र आदि लाल होना नेत्र आदि लाल होना लाल हो जाता है ना क्रोध आने पर हाँ आदि समूह लेना ये नेत्र आदि को नेत्र आदि को लाल होना आदि चिन्हों वाला या नेत्र को लाल होना आदि चिन्हों वाला क्रोधोद्भव वेग होता है अब देखेंगे सम काम क्रोधोद्भव वेगम या उसुम का अर्थुम कि उस काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यक्त को जो सहन कर सकता है या सहन करने का सामर्थ्य रखता है काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यक्त को सहन करने का जो सामर्थ्य रखता है या सहन कर सकता है युक्ता कर योगी वह योगी है और सुखी है कहा ई लोक इस्लोक में पहले तो ई एव श्लोक में था ना सपनोट यही हुआ ई एव अर्थ किया था भाषाकार में क्या जीवन है और यहाँ पर ई अध्ययन किया था सरकार ने इस लोक में वह तो सुखी मनुष्य है सुख होता रहता है सुनेंगे क्या कथम बूटा क्या ब्रह्मण स्थितो ब्रह्म प्राप्त हो क्या ब्रह्मण स्थित और ब्रह्म में स्थित हुआ मनुष्य या ब्रह्म में स्थित हुआ ज्ञानी ब्रह्म कैसे को प्राप्त करता है क्या ब्रह्म स्थित और ब्रह्म में स्थित हुआ साधक क्या ब्रह्म स्थित और ब्रह्म में स्थित हुआ साधक कथम बूट प्राप्त होती कैसे ब्रह्म को प्राप्त करता है इतिहा इस पर कहते हैं देखो यो अंतो अंता य अंतसुखा अंतरामा तथा अंतर ही एव अंतर्ज्योति यहा। यहाँ अंतसुखा अंतराम तथा अंतर ही एव अंतर्ज्योति यहाँ योगी ब्रह्म ब्रह्मभूंता अतिगछति लगाइए यहाँ अंतसुखा अतरारा तथा यह अंत ज्योति अंत ज्योति सह योगी ही ब्रह्म भूता एवं एवं उत्तर है ना सहयोगी ही ब्रह्म भूत एव ब्रह्म निर्वाण अतिगछति यह अंत सुख जो अंतरात्मा में ही सुख वाला है जो अंतरात्मा में ही सुख वाला है मतलब जिसको अंतरात्मा में ही सुख मिलता है जो अंतरात्मा में ही सुख वाला है अंतराराम आगे क्या है अंतरारामा तथा अंतरात्मा में ही बिहार करने वाला है बिहार करना मतलब घूमना फिरना लोग उद्यान में घूमने फिरने जाते में घूमने फिरने जाते तो जो अंतरात्मा में ही बिहार करने वाला है अंतरात्मा में ही घूमने वाला है इसका मतलब क्या है की बाहर घूमने फिरने की उसकी कोई इच्छा नहीं होती है उसका सब कुछ आत्मा ही है की अंतरात्मा में ही बिहार करने वाला है तथा अंतर ज्योति ही तो अंतर ज्योति का अर्थ है अंतरात्मा रूप ज्ञान वाला या अंतरात्मा ही ज्ञान है जिसका ज्ञान क्या है जिसका हाँ अंतरात्मा ही ज्ञान है जिसका या अंतरात्मा को ही ज्ञान जानने वाला अंतरात्मा को ही ज्ञान समझने वाला मतलब जो अंतरात्मा को ही ज्ञान समझता है उसको वाय विषय को जानने की इच्छा होगी वाय विषय को जानने की इच्छा कुछ भी होगी तो दोबारा लगाना जान या अंता जान सुखा जो अंतरात्मा में सुख वाला है और जो अंतरात्मा में क्रीडा करने वाला है तथा यह और उसी प्रकार जो उसी प्रकार जो अंतरात्मा को ज्ञान समझने वाला है सा तो योगी ब्रह्म भूषा यो वह योगी ब्रह्मरूप होकर ही ब्रह्म भूषा करते ब्रह्मरूप वह योगी ब्रह्म रूप, रूप होकर ही ब्रह्म निर्वाणम अधिगछती ब्रह्म निर्वाणम करते मोक्ष वह योगी वह योगी ब्रह्मरूप होकर ही प्राप्त करता है भक्त देखेंगे यह अंत सुखा श्लोक में आया है अंत सुखा में समाध देखेंगे क्या है अंत सुखम क्या अंत सुखम अंत सुखा यह अंत का अर्थ है अंतरात्म ने अंतर क्या है कि अंतरात्मा में सुख है जिसे अंतरात्मा में सुख है जिसका उस व्यक्ति को क्या कहेंगे अंतर सुखा अंतर शब्द का है अंतरात्मा अंतरात्मा में सुख होता है जिस मनुष्य को उस मनुष्य को क्या कहते हैं अंता सुखा अंतरात्मा में ये सुख होता है मतलब बाय किसी विषयों में वो सुख की कामना नहीं करता है ऐसा मतलब हुआ अंतरात्मा में ही सुख वाला क्योंकि अपना आत्मा सुख रूप आनंद रूप है अंतरात्मा में ही सुख वाला तथा और क्या अंतरारामा है तो इसको लगाएंगे अंतरारामा है ना अंतर एव आराम ये अंतर एवं आराम यस सह अंतराराम अंतर क्या अंतर आराम यस सह अंतराराम यहाँ पर देखेंगे अंतर कार्थ है यहाँ पर अंतर आत्मनी अंतर का क्या है और आत्मनि के बाद यू जोड़ देना अंतर का अर्थ है अंतरात्मी आत्मनी के बाद जोड़, जोड़ लेना अंतरात्मा में ही आरामा करीडा आक्रीडा, आक्रीडा का से हैं, कि अंतर आत्मा है कर बिहार की अंतरात्मा में ही बिहार है जिसका बिहार का अर्थ घूमना फिर बिहारण अंतरात्मा में ही विहार होता है जिसका मतलब अंतरात्मा में बिहार करने वाला अंतरात्मा में बिहार करने वाला इसका मतलब क्या बाहर कहीं घूमने फिरने की बिहार करने की कामना नहीं करता है उद्यान आदि में सह अंतराराम तो अंतर सुखा क्या अर्थ हुआ अंतरात्मा में सुख वाला तथा अंतरात्मा में बिहार करने वाला तथा उस उस प्रकार ही उस प्रकार ही अंतरात्मा एव ज्योति अंतर ज्योति में समाज देखेंगे देखेंगे अंतरा एवं ज्योति यशाह अंतर एवं ज्योति अंतर एवं ज्योति यहा अंतर कर से अंतरात्मा और ज्योति का से प्रकाश और प्रकाश पर होता है ज्ञान अंतरात्मा ही ज्ञान है जिसके लिए अंतरात्मा ही ज्ञान है जिसके लिए ज्योति तो कात्मा ही ज्ञान है जिसके लिए उसे अंतर इसका पर क्या है? ज्ञान से रहता विषयातर के ज्ञान से हाँ अंतरात्मा ही ज्ञान इसके लिए है तो अन्य कोई ज्ञा, किसी ज्ञा, ज्ञान की कामना नहीं करता है अर्थात विषयांतर ज्ञान रहता तो क्या इसका अर्थ हो गया की जो जो आत्मा में सुख वाला है जो अंतरात्मा में सुख वाला है अंतरात्मा में बिहार करने वाला है तथा जो अंतरात्मा को ज्ञान समझने वाला है वह वा योगी ब्रह्म भूता एवं ब्रह्म रूप होकर ही मोक्ष को प्राप्त करता है या इदिषा? या जो ऐसा है वह योगी ऐसा कैसा सुखा, अंतर सुखा अंतरारामा अंतर ज्योति जो ऐसा है वह योगी ब्रह्म निर्वाणम करते ब्रह्मण नि ब्रम्हण और ब्रह्म निर्वृत्ति मोक्षम है ना निर्माणम ब्रह्म निर्वाणम करवृत्ति का क्या अर्थ है मोक्षम और ई कर्थ है जीवन मतलब जीते ही जीवन काल में इस शब्द को भाषाकार में जोड़ा है ना हाँ वह जीवन ई कर ई जीवन अर्थ है इस जीवन काल में ही इस जीवन काल में ही ब्रह्म रूप होकर मोक्ष को प्राप्त करता है अच्छा हमने एवो को कहा जोड़ा था ब्रह्म भूता यो ब्रह्म रूप होकर ही मोक्ष को प्राप्त करता है भाष्यकार के अनुसार ऐसा करना वह योगी तो एव है ना तो अच्छा जी जीवन काल में ही भाष्य के अनुसार क्या होगा वह योगी जी जीवन काल में ही एओ को लगा लेना ई के साथ जीवन काल में ही ब्रह्मभूता की ब्रम रूप होकर के ब्रह्म निर्माण अधिक मोक्ष को प्राप्त करता है अधिक प्राप्त होती किन्ो वंते ब्रह्म निर्वाण छीण कलमसावैत्म सर्वूति रिनेवंतेर्वाणम ऋषय क्षेण कलमसावैधा यत्म सर्भूति कलमसावै यम सर्वूतिरता ऋष ब्रह्म निर्वाण लभंते क्षीण कलम था छिन्न द्वैधा यथात्मान सर्वभ ब्रम निर्वाण लभंते क्षीण कलमशा नष्ट हुए पापों वाले नष्ट हुए हाँ जिनके कलमश पाप छीण हो गए हैं मतलब नष्ट हुए पापों वाला नष्ट हुए पा... जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और छिन्न द्वैधा जिनके संशय नष्ट हो गए हैं जिनके संय नष्ट हो गए है यथात्माना यथात्माना का भाष्म अर्थ है संयक इंद्रिया कि मतलब इंद्रियों को बस करने वाले इंद्रियों को बस करने वाले सर्वित रखा सभी प्राणियों के हित में रत रहने वाले रत रहने वाले मतलब लगे रहने वाले सभी प्राणियों के हित में रत रहने वाले रफया रहा पर किया है की संयक दर्शी सन्यासी ब्रह्म निर्वाणम लभनते मोक्ष को प्राप्त करते हैं तृतिया कर और यह रिशिया के सब विशेषण है कैसे ऋषि छीन कलमसा नष्ट हुए काफो वाले छिन्न नष्ट हुए संशय वाले और जितेंद्री यथात्माना जितेंद्री सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले सम्यक दर्शी सन्यासी ब्रह्म निर्वाणम लभनते मोक्ष को प्राप्त करते हैं लभनते ब्रह्म निर्वाण का मोक्षम करते समय दर्शिना सन्यासी ना ज्ञानी सन्यासी समय ज्ञान वाले सन्यासी छेड़ कलमसाहीण पापारी दोषाह पापारी दोष जिनके छीन हो गए हैं पाप है ना हिसे पुण ले लेना ले पाप पुण और जिनके पाप आदि दोष नष्ट हो गए है छिन्न द्विधा छिन्न संशया जिनके संशय छिन्न हो गए हैं नष्ट हो गए है यथात्माना करते है संयुक्त इंद्रिया इंद्रियों को बस में करने वाली जितेन्द्रीय सर वो हिटे रथा सभी प्राणियों के हित में लगे रहने वाले सर भूत हित को देखेंगे सर्वे शाम भूता नाम हिते रथा सर्वे शाम भूतानाम हिते रता हिते करते अनुकूल ले हिते का सभी प्राणियों के हित में रथ रहने वाले या सभी प्राणियों की अनुकूलता में रथ रहने वाले और सभी प्राणियों को सुख पहुँचाने में रथ रहने वाले सभी प्रणियों को तो तो तो में वाले थे थे का। अब वे इसको समझेंगे दोबारा देखेंगे इस इस्लोक को पहले क्या कहा कलमशाह है जिनके पाप आदि दोस्त छीण हो गए हैं छिन्न द्विधा जिनके संशय नष्ट हो गए हैं और फिर यथार्थ माना का जितेंद्री जितेंद्री ये सब विशेषण आ ना तो ध्यान देना ऐसा व्यक्ति कर्मयोग में लगा रहने वाला होगा या कोई एकांत जो है साधन करने वाला होगा एकांत में साधन करने वाला होगा और देखो और यहाँ भी अभी अर्थ क्या किया है भाषाकार ने इसका विषया का सम्यक संन्यासी अर्थ किया है तो कर्म त्यागी की ये सब बात आ गई है हुँ? और इसके पहले भी अंत जो अंतरात्मा में ही सुख मानने वाला है अंतरात्मा में ही विहार करने वाला है तो इसकी कोई वायु प्रवृत्ति कुछ हो सकती है नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं हो सकती है तो ऐसा व्यक्ति जो है ना किसी का हित किसी का भी हित कर रहा है या एकांत में साधन कर रहा है, में कर रहा है। तो, कि, तो वो किसी का भी हित नहीं कर रहा है एकांत में साधन ही कर रहा है ना। पर श्लोक में क्या है सर तो वो हित रहता सभी प्राणियों के हित में रस रहने वाला तो एकांत में जो साधन कर रहा है वो एक का भी हित कर रहा है क्या इसलिए भाष्यकार ने लक्षणिक अर्ज किया अंस था क्या है, नहीं नहीं है दिया है, है? मतलब वो किसी की हिंसा न करना ही सभी का हित करना है ये लक्षणी करते है मुख्य अर्थ नहीं है यदि कर्म का प्रसंग मानते ना कर्म का प्रसंग मानते तब तो, तो रत नहीं ये मतलब ज्ञान का प्रसंग मान करके सभी प्राणियों को हित में रथ रहने वाला अर्थ करें तो विरोध होगा और कर्म के प्रसंग में स्विखे रता का अर्थ करें सभी प्राणियों का हित करने वाला तो उचित होगा ज्ञान के प्रसंग में अर्थ करते सभी प्राणियों का हित करने वाला तब तो विरोध होता और कर्म के प्रसंग में स्वर्व हितेरता इलेपे तब तो उचित होता पर भाष्यकार के अनुसार ये ज्ञान का प्रसंग है ना तो ज्ञान का प्रसंग है तो वो हित कर सकता है क्या किसी का ऐसा एकांत साधन करने वाला इसलिए स्वर्गूत हितेरथा का अर्थ भाष्यकार ने किया अहिंस है ना मतलब अहिंसक होना ही सबका हित करना है मतलब किसी को मनसा वचैया कर्मणा किसी को पीड़ा न पहुँचाना लेकिन जिसको ये स्थितियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं, जो या आत्मा नहीं है छीन द्विधा नहीं है छीन कलमश नहीं है उसको तो सभी की सेवा करने से ही क्या है उसको स्थितियाँ प्राप्त नहीं है और जिसको ये स्थिति प्राप्त हो गई है उसके लिए कहा गया है अहिंसक होना ही सभी का भी करना है अहिंसकार तो किया ना भाषाकार ने लाक्षणिका और देखेंगे चले यति ुक्ताेतसदिता काम तथा क्रोध से रहित काम तथा क्रोध से रहितम का अर्थ करते जितेंद्री काम क्रोध से रहित जितेंद्री और विदित आत्म नाम का अर्थ है की को जानने वाले आत्मसत्व को जो काम क्रोध से रहित हैं वो कैसे होंगे यज्ञ होंगे जितेंद्री होंगे और जितेंद्रीय होने के कारण कैसे होंगे वो विदित आत्मा होंगे आत्मसत्व को जानने वाले काम क्रोध से रहित जितेंद्री तथा आत्मसत्व को जानने वाले सन्यासी सन्यासियों के लिए दोनों ओर से मोक्ष होता है या दोनों ओर से मोक्ष सुलभ है दोनों ओर से मोक्ष सुलभ है या दोनों ओर से मोक्ष प्राप्त है दोनों ओर से मतलब जीते जी और मरने के बाद भी जीते जी भी उनको मोक्ष है कोई परेशानी नहीं है और मरने के बाद तो है ही तो कैसे हैं जो काम क्रोध से रहित हैं काम क्रोध के वेगों से व्यक्ति दुखी होता है और जितेंद्री है तो उसको उसको कोई इंद्री बाधा नहीं पहुँचा सकती है वाता तक गुजरने वाले हैं करते दोनों ओर कामक कामक्रोध से रहित जितेंद्री तथा आत्म तत्व को जानने वाले के लिए दोनों ओर ओर ओर से से से मोक्ष प्राप्त रहता है है से होता है या दोनों दोनों होता होता जीते जी और मरने के बाद हाँ। देखिए कामक्रोध क्रोधता नाम कामाचार क्रोधाचा कामक्रोध हो दो समाज हुआ ताभ्याम युक्ता नाम समाज कैसे होगा ताब्यामता काम क्रोध के शाम ये क्या होगा द्वंद क्या कहेंगे द्वंद गर्भ तत्पुरुष है द्वंद गर्भ पंचमी तत्पुरुष है कामक क्रोध से रहित यती नाम कहते हैं संन्यासी नाम य चे कर् संयता अंताकरणा कि की जीते अंताकरण वाले के लिए अभिता उभयता दोनों ओर से मतलब जीवताम चाम मतलब जीवित रहते और मर जाने पर जीवित रहते और मर जाने पर अवसार्थ कर लेना और ब्रह्म निर्वाणम करते मोक्षा वर्त थे विदित आत्म नाम यहाँ समाप्त बताते है विदिता आत्मा ऐसा थे श्लोक में विदित आत्म नाम है ना तो तेसाम सी बहुचन में क्या बनेगा विदित आत्म नाम विदिता आत्मा आत्मा न ठीक है करते ज्ञात है।, है आत्मा जिनको ज्ञात है आत्मा मतलब जिन्होंने आत्मा को जन्म लिया है उन्हें क्या कहेंगे विदित आत्मा तेषाम सष्टी बहुत में क्या बनेगा विदित आत्म मतलब सम्यक नाम के सम्यक ज्ञान वाले आत्म तत्व के सम्यक ज्ञान वाले आत्त को समय जानने वाले यतियों के लिए दोनों ओर से मोक्ष है, है और देखेंगे तो यहाँ पर अभी बताया ना विदित आत्म नाम अभी का ब्रमण से अब विदित आत्मा का क्या अर्थ किया है सम्यक दर्शी नाम अर्थ किया है ना हाँ विदित आत्म नाम यथी नाम मतलब सम्यक दर्शी सन्यासियों के लिए तो लगाइए और लिखा सम्यक दर्शन समय के दर्शन निष्ठ सन्यासियों के लिए समय ज्ञान निष्ठ सन्यासियों के लिए मतलब सन्यासियों के लिए समय ज्ञान में स्थित सन्यासियों के लिए सद्यो मुक्ति कही गई सद्यो मुक्ति का अर्थ होता है शीघ्र प्राप्त होने वाली मुक्ति क्या होगा शीघ्र होने वाली मुक्ति तुरंत होने वाली मुक्ति ये सद्यो मुक्ति होती है सद्यो मतलब एक होती है हाँ सद्यो मुक्ति मतलब शीघ्र प्राप्त होने वाली मुक्ति क्रम मुक्ति क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति सिद्धांत के अनुसार क्रम मुक्ति ऐसी है कि मर करके किसी देवता के लोक में जाना है और फिर वहाँ से मुक्ति होना ये क्या होगा क्रम मुक्ति यहाँ से मर करके जिसको किसी देवता के लोक में गया वहाँ से फिर मुक्ति हुई तो क्या कहेंगे क्रम मुक्ति यही पर मुक्ति हो गई तो सद्यमु मुक्ति हो गई किसी कहीं आना जाना उसका नहीं।, नहीं है उसे क्या कहते हैं सद्यो मुक्ति कहते हैं ये मतलब सद्यो मुक्ति ये हुई कहीं आना जाना नहीं है ऐसा ही अब देखेंगे अत्र पर ही ब्रह्म का अनुभव करता है अत्र ब्रह्म कहा जाता है न तसे प्राणा उत्क्रामंती है जो कही जाती सद्योमुक्ति समय ज्ञान में स्थित सन्यासियों के लिए सद्यो मुक्ति कही गई वाली मुक्ति कही गई और देखिए आगे क्या ईश्वर ईश्वर आधारण कर्मयोगेना ईश्वरे ब्रह्मणी आधाया क्रीमाणा कर्मयोग थोड़ा समास लिखेंगे ईश्वरे अर्पिता ईश्वरे ईश्वरे क्या लिखा अर्पिता, भावा इन। एक समास हो लिख लो। साम लिख लोसा दिमन सा देह इंद्री मनश्याम भाव चेष्टा सर्वे साम देह शाम मनसाम भाव चेष्टा तो पहले सर्व भावा में ष्टी तक पुरुष समासवे शाम भावा सर्वे साम भाव सर्वे साम का क्या अर्थ है देह इंद्री मनसाम और भावा का क्या अर्थ है चेष्टा सभी के भाव सभी के सभी के भाव मतलब दे इंद्री और मन के भाव सर्वे भावा सर्व भावा सभी के भाव सभी से क्या लेना है दे इंद्री और मन दे का भाव, भाव चेष्टा भाव क्या है चेष्टा मतलब प्रवृत्ति क्रिया देर मन सबकी प्रवृतियों प्रवृतियाँ दे इंद्रिय और मन की प्रिद्कीं प्रिद्कीं। दे और की इनकी प्रवृतियाँ इनकी चेष्टाएं तो ये और फिर क्या समाज है ईश्वरी अर्पिता सर्व भावा ईश्वर में समर्पित कर दिया है सर्व भावों को जिसमें या जिसमें ईश्वर में सभी भावों को समर्पित कर दिया है वे इंद्री और मन सबकी क्रियाओं को जिसने कितनी अर्पित कर दिया है ईश्वर में अर्पित कर दिया है तो इसको कैसा इसका अर्थ किया जाए ईश्वर में सभी भावों को समर्पित करने वाले मनुष्य के द्वारा क्या ईश्वर में सभी भावों को समर्पित करने वाले मनुष्य के द्वारा या ईश्वर में दे इंद्री और मन इन सभी की क्रियाओं को समर्पित करने वाले मनुष्य के द्वारा ईश्वरे ब्रह्मणी आधाय ईश्वरे ब्रह्मणी आधा कर ईश्वरी ब्रह्मणी ईश्वर है ब्रह्मणी कि भगवान में समर्पित करके ऐसे मनुष्य के द्वारा भगवान में समर्पित करके क्रिमाणा कर्म योगा किया जाने वाला कर्म योग किया जाने वाला ईश्वरी का अर्थ ब्रह्मी ब्रह्मी मतलब भगवान में भगवा आधार अर्थ समर्पित करके भगवान में समर्पित करके किया जाने वाला कर्म कर्मयोग ईश्वरे ब्रह्मणी आधार क्रिमाणा कर्म योगा कि भगवान में समर्पित करके किया जाने वाला कर्मयोग दोबारा देखेंगे और क्या और भगवान में अर्पित किए हुए संपूर्ण भाव वाले मनुष्य के द्वारा ईश्वर में अर्पित किए हुए संपूर्ण भाव वाले मनुष्य के द्वारा दिया जिसने ईश्वर ईश्वर में अपने संपूर्ण भावों को अर्पित कर दिया ऐसे मनुष्य के द्वारा ईश्वर में अर्पित करके किया जाने वाला कर्म योग कर्म योग सत्यु शुद्धि ज्ञान प्राप्ति तथा सर्व कर्म संस के क्रम से मोक्ष के लिए होता है मोक्ष के लिए होता है मतलब मोक्ष देने वाला होता है कौन मोक्ष के लिए होता है कर्मयोग है ना किस क्रम से कर्म योग से पहले शत्रु शुद्धि की शुद्धि और फिर क्या होगा ज्ञान प्राप्ति ये ज्ञान प्राप्ति ये क्या है है है ज्ञान की प्राप्ति ना और फिर ज्ञान प्राप्ति होगी फिर ज्ञान योग का अभ्यास करना पड़ेगा दृढ़ अभ्यास के लिए क्या चाहिए सर्व कर्म सन्यास चाहिए और सर्व कर्म संन्यास के क्रम से फिर मोक्ष सर्व कर्म संन्यास होगा तो ज्ञान वो क्या होगा अप्रोक्ष हो जाएगा तो उस क्रम से मोक्ष होता है या मुख्य के लिए कौन होता है कर्म योग तो कर्म योग से जो है ना मुक्ति सद्य मुक्ति नहीं हुई ना ये इस मतलब इस, इस परंपरा से परम्परिया प्राप्त होगी परम्परिया प्राप्त होता है कर्म योग से मुक्ति कैसे होती है परम्परिया इस बात को भगवान इस बात को भगवान ने बार बार कहा है पदे पदे मतलब इस विषय को भगवान ने बार बार कहा है क्या बच्ची और आगे भी कहेंगे आगे भी कहेंगे आगे देखेंगे अर्थ इधानीम अब अथ इधानीम अब सम्यक दर्शन से अंतरंगम ध्यान योगम अंतरंगम का अर्थ है सम्यक ज्ञान के अंतरंग साधन सम्यक ज्ञान का अंतरंग साधन कौन है ध्यान योग ध्यान योग सम्यक ज्ञान का अंतरंग साधन कौन है हाँ केवल पढ़ने पढ़ाने से ये बात नहीं बनती है सम्यक ज्ञान का अंतरंग साधन क्या है ध्यान करना चाहिए यह वे सम्यक दर्शन के अंतरंग साधन ध्यान योग को विस्तार से कहूंगा ध्यान योग को विस्तार से कहूंगा कहूँगा इन्हें श्री कृष्ण इसलिए तथ्य सूत्र स्थानियान श्लोकान उदिशत इसमें तथ्य ध्यान योग और ध्यान योग के सूत्र रूप सूत्र स्थानीयान का क्या सूत्र रूपान सूत्र रूप लिख लो विस्तार से सूत्र का सूत्र रूपान क्या लिखा संखेप, संखेप पता, संखेप पता सूत्र रूपान और लिखिए संक्षेपतः अर्थ प्रकाशकान संक्षेप संक्षेपत संक्षेपतः अर्थ प्रकाशकान सूत्र स्थानियान करूत्र रूपान या सूत्र भूतान मतलब तो तो सूत्र रूप और सूत्र भूतान कर संक्षेपतः अर्थ प्रकाशकान संक्षेप से अर्थ के बोधक संक्षेप से तो संक्षेप से अर्थ के बोधक कौन होते हैं सूत्र सूत्र रूप तथ करोग के सूत्र रूप श्लोकों का उपदेश करते हैं इसलिए या इस विचार ऐसा विचार करके ऐसा विचार करके ध्यान योग के सूत्र रूप श्लोकों का उपदेश करते हैं अब देखो स्पर्शान भे भूवान नाता भयकर चारणों देखेंगे स्पर्शान कृ बह्यान चक्षु है फिर चक्षुव अंतरे हो फिर देखेंगे स्पर्शान कृ बह्या चक्षु चंतरे ध्रो प्राणापान समाभ्यंतर चारिण अन्वय देखेंगे स्पर्शान वही कृत् क्या वाहन स्पर्शान वही क्या अंतरे बही कृत् चक्ष चक्ष चक्षुवो अंतरे क्या अच्छा प्राणापानो समूह कृतवा नाताभ्यंतर चारणो प्राणापानो समूह कृतवा दो श्लोकों का एक साथ खड़ना पड़ेगा आज तो इसी को देख लो नाता चारणु प्राणा पानुकृत बाहर स्पर्श का अर्थ क्या आया था शब्दादी विषय इस स्पर्शंत स्पर्श रहा की शब्दादी बाह शब्दादी बाई विषय है ना वाहन स्पर्शांत बही कृतवा बाहन स्पर्शान शब्दादी बाय विषयों को बाहर करके शब्दादी बाय दुष्ओं को बाहर करने का मतलब है कि ध्यान काल में इनकी न तो इनका प्रत्यक्षण वो हो ना इनकी स्मृति आए न इनकी अब बैठे हैं मोटर की आवाज़ आ रही है तो ये बाइक विषय अंदर आ रहा है और आए ना ये तो बाइक से क्या है अंदर आ रहा है किसी को देख रहे हैं ये बाहर का विषय अंदर आ रहा है हाँ आप से देख रहे हैं तो बाहर का विषय अंदर आ रहा है सुन रहे हैं तो बाहर का विषय अंदर आ रहा है और जब क्या है कि हम कान में रोई लगा लो तो ये इस तरह तो नहीं आएगा पर तो स्मृति आएगी ना सब भी बाहर के जो है अंदर आ रहा है तो बाहर के विषयों को बाहर करके मतलब ना तो अंगान अनुभव करे ना ही उनकी स्मृति हो ये है, है बड़ा कठिन अब देखेंगे कि बाहर के सबदादी विषयों को सबदादी विषयों को बाहर करके क्या चक्षु और चक्षु को धूव अंतरे और चक्षु को भू के मध्य में लगा करके या आज्ञा चक्र में ध्यान करना यहाँ और इस जक्ष को कहा भ्रू के मध्य में लगाकर कर ऐसा नासातर चारिणों नासिका से अंदर और बाहर विसरण करने वाले जो तो प्राण है ना ये ये प्राण न्या है नासिका से अंदर जाता है और बाहर आता है नासिका से बाहर और अंदर विसरण करने वाले प्राण और अपान को समान करके प्राण और अपान को समान करके खूब प्राणायाम करने से क्या होता है प्राण और अपान समान हो जाते हैं और प्राण औ समान होने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मन की एकाग्रता भी रहती है और दोनों श्लोकों का एक कारण साधन होगा और तो शब्दादी को बाहर चक्ष करके, करके नासिका से बाहर और भीतर विचरण करने वाले प्राण और पान को समान करके प्राणायाम के अधिक अभ्यास ऐसी प्राण और रोपान समान हो जाते है। अब हैं अब देखेंगे प्रशान करते शब्दादीन कृतवा वही करते बाहर शब्दीन अच्छा तो क्या होगा सबदादीन बाहन सब्दाद नहीं बाहन शब्दादीन स्परसान बही कृष्वादीन क्या है बाहन शब्दादी स्परशान बही कृष्णा शबदादी बाय विष्णुओं को बाहर करके तो बाय विष्णुओं को बाहर करने का क्या मतलब है क्या मतलब है तो भाष्यकार बताते हैं अन्य विक्रम से मैं पढ़ता हूँ शब्दादया विषया अंतरबु प्रवेशिता शब्दादया विषय है ना कि जो शब्दादि विषय स्रोतरादि इंद्रियों के द्वारा अंदर मन में प्रविष्ट कर लिए गए हैं अंदर मन में प्रविष्ट कर लिए गए हैं शब्द विषय जो शब्द आदि विषय स्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा अंदर मन में प्रविष्ट कर लिए गए हैं किसी का किसी की शब्द बहुत अच्छे लगते है सुनने में ध्वनि बहुत अच्छी लगती है तो भी अंदर प्रविष्ट हो गया है जो विषय, शब्द आदि विषय शब्द आदि के द्वारा अंदर मन में प्रविष्ट कर लिए गए हैं। उनको उनका चिंतन न करना ही उनको चिंतन न करना ही विषयों को बाहर करना होता है उनका चिंतन न करना ही बाय विषयों को बाहर करना ही होता है अच्छा अचिंत, razor, आ, अचिंत उनका चिंतन न करना ही वाय विषयों को बाहर करना होता है जब जाएगा तान अचिंत्यता एवं उनका चिंतन न करना ही वाह विषय को बाहर करना होता है तान एवं वही कृष्ण उनको इस प्रकार बाहर बाहर करके चक्षु और चक्षु को अंतरे ध्रो कृत्वा कि वो अंतरे कृष्वा और चक्षु को भू के मध्य में लगा कर कृत्वा इसी अनुसते कृष्वा को यहाँ पर जोड़ना है करना है है संबंधित होता है संबंधित कौन सा पद होता है तथा उसी प्रकार नासिका से अंदर और बाहर बीच करने वाले प्राण और अफान को समान करके पेश पल ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्णमा पूर्ण